मेरे पास बहुत चिट्ठियां आ गई है और सब पंद्रह मिनट में खत्म करना चाहिए कोशिश करूंगा जितना जितनी चिट्ठियों को मैं पहुंच सकता हूँ उसको पहुंचने के एक भाई तो लिखते हैं कि वो फाका कर रहे हैं। और फाका उनका चलता ही नहीं वो पता उसमें से नहीं मुझको कुछ जाता है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से फाका चलाना वो कोई धर्म नहीं है अधर्म है और जो आदमी अधर्म करना चाहता है उसको शिवाय परमेश्वर के कौन रोक सकता है धर्म करना चाहता है तो फाका के बारे में जो होता है उसे मैंने कह दिया है कि मैं जब तक जिंदा पड़ा हूँ तो क्योंकि मैंने बहुत प्रयोग किया है इस बारे में अब मैं कुछ जानता हूँ ऐसा मानता हूँ इसलिए मुझको पूछना चाहिए अगर करना है तो तो मैं उसको धार्मिक समझूंगा अगर इसे ही करें तो मेरी निगाह में वो धार्मिक होगा लेकिन उसकी निगाह में धार्मिक है तो कर सकते हैं क्या मैंने सोचा कि फाका के बारे में तो मुझको कुछ कहना ही चाहिए अब एक अभी तो देखो ना उसकी बहस तो नहीं करनी चाहिए मैंने कह दिया तो अच्छा लगे वो ही करना है ना आखिर में तो अभी वो कहते हैं कि विद्यार्थी लोग वो वो वो हड़ताल करने वाले हैं स्ट्राइक करने वाले हैं नौवी तारीख से ये कुछ शुरू होने वाला है ऐसी बात निकलती है, है। मुझको इतना ही कहना होगा हो होगा इस बारे में कि वो बड़ी गलत बात है कल तो मैंने कुछ कह दिया था शायद लेकिन इस तरह से स्ट्राइक करना और उससे अपना काम निकालना वो कोई बेहतर चीज नहीं है और अहिंसक चीज तो है ही नहीं इसमें तो कोई मेरे में संदेह नहीं कर सकते हैं मैंने काफी अहिंसक हड़ताल करवाई है लेकिन हरेक हड़ताल हर वो अहिंसक है या तो हरेक हड़ताल हर उचित है ऐसा नहीं कहा जा सकता है और विद्यार्थी जब विद्याभ्यास करते हैं उसको इस तरह से राइट क्या करना था और इस तरह से हमारा काम बिल्कुल बिगड़ता है लेकिन वो भी तो मेरी प्रार्थना माने तो, तो बड़ी अच्छी बात है और इस बारे में भी मैं ये कहूँगा कि मुझको काफ़ी अनुभव है और आजकल का थोड़ा है शायद वो अनुभव देते देते मुझको करीब पचास वर्ष हो गए हैं जहाँ या तब से वहाँ से मैंने वो शुरू करवाया था और सब कामयाब हुए मुझको ऐसा ख्याल नहीं आता है कोई भी इस तरह से मैं जिसमें पढ़ा था और हुआ और पीछे उसमें कुछ कामयाबी नहीं मिली है वो ही नहीं सकता अगर वो सचमुच ऐसे हुआ है तो उसमें कामयाबी मिलती है अब मेरे पास आज दुखी आदमी काफी आ गए थे तो वो पंजाब के थे सिंध के थे सरहदी सूबे के थे और कहाँ के नहीं थे सब जगह से आ गए लेकिन वो सब पाकिस्तान वाले थे और यहाँ पड़े हैं तो वो तो प्रतिनिधि थी, वो सबको थोड़ा आ सकते थे लेकिन वो आगे अपने दुख की कहानी सुनाते थे और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं बात तो ये है कि वो बेचारे कहा से जाने जानी मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ इसी कारण ऐसी चीज़ों में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो किसी के पास से करवा सकता हूँ तो करूँ लेकिन एक मेरी दीन हालत आज ऐसी हो गई है कि कि जो मैं पहले था के मैंने कहा ऐसा करना है तब हो जाता था तो मैं तो तो मैं उस वक्त लेकिन भी सेनापति था और सेनापति तो वो है कि जिसकी सेना उसका काम करती है वो जो निकालता है निवेदन करता है भूकम करता है ऐसा कहो उसको मानते हैं तब तो वो सेनापति नहीं तो किस सेना का वो वो सेनापति बनेगा तो वो तो समाना चला गया तब भी ऐसा तो मैंने कभी लावा नहीं किया कि सबके सब लोग जो मैं कहूं वो मानते थे लेकिन लोगों को ऐसा लगता था जगत को ऐसा लगा कि सब उसकी मानते हैं क्योंकि बहुत लोग तो मानते हैं आज बहुते तो दरकिनार कौन मानते हैं वो मैं जानता ही नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि इन चीज़ों में जो मैं कहता हूँ वो मेरा अरण्य रुदन समझो लेकिन अरण्य रुजन है तो भी धर्म ने तो ऐसे कहा है कि अकेले हैं अकेले हैं तो अरण्य रुदन हो गया तो भी तुम्हारे धर्माचरण करना है और धर्म की बात ही करना है दूसरी में करना है तो मैं वो कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि वो हुकूमत है वो तो तुम्हारे दोस्त हैं और वहाँ तो चलना चाहिए बाद सब चाहिए वहाँ क्यों चलना चाहिए मेरे दोस्तों सब है आप लोग सब दोस्त हैं मेरे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ये है कि मैं जो कहूँ उसके मुताबिक आपको चलना ही है मैं तो ऐसी उम्मीद भी नहीं रखता हूँ मैं तो इसी उम्मीद रखू वहां से ही जो मैं कहूँ वो आपके दिल में ठस जाता है जम जाता है तब तो उसको करना चाहिए नहीं करते हैं तो बचा आप अलचीए तो कुछ भी कहो तो आज मैं तो हुकूमत चलाता नहीं हूँ और हुकूमत में है वो मेरे दोस्त हैं तो उनसे मैं बहस करूं उनको कहूं कि इस तरह से करो तो अच्छा है लेकिन वो कहें कि इस तरह से नहीं हो सकता है हुकूमत तुम चलाओगे तो ऐसे नहीं हो सकता है तो मुझको लाचार बनना पड़ता है मैं ऐसा लाचार हूँ अगर ऐसा कहो कि इतफाकन ऐसा बन गया कि तो हुकूमत को जो मैं वो हुकूमत के करते हैं मेरे दोस्त है। हकुमत के जो सेक्रेटरी पड़े हैं वो भी ऐसा करते हैं वो तो इस तरह से मेरी रोशनी है जैसे वो हुत में पड़े हैं वो है लेकिन वो कोई मेरे शत्रु तो है ही नहीं वो भी जानते हैं कि मैं तो एक खर्चा हिंदुस्तान का सेवक और पीछे जो पुलिस वगैरह है वो भी मेरी बात माने तब तो पीछे चाहिए क्या मेरा इसका ख्याल ऐसे अगर जो हुकूमत में तो होंगी तो भी कि अगर इस तरह से मेरे साथ सामान रहें तो, तो में या हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है वो कभी हो नहीं सकता लेकिन वो कह सकते हैं कि ऐसे हमारे पास है कहाँ सिपाही कहाँ है ऐसे हमारे पास हमारे पास नौकर कहाँ हैं कारकुन जो है वो ऐसे नहीं है वो तो जो अंग्रेजों के जमाने में थे वो है भले है। और वो जो हम चाहे जैसा चाह हो सकता है इतना करते हैं अभी हम निकल जाएं, तो भी नहीं हमारा काम चलता है इस से उनको कहने का अधिकार है कुछ भी हो लेकिन वो जो मैं चाहता हूँ ऐसे किसी के पास से मैं करवा नहीं सकता हूँ आज ताकू मत को छोड़ो उसके माथे हटे पड़े हैं उनके साथ में बात करो और उनको कहूँ तो बैठे हुकूमत कहा जाए अकुमत तो हुकूमत को कहेगी हमारा काम ही हो गया है हमको कोई तकलीफ ही नहीं पड़ती वो सब काम हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं और ये नहीं हूँ मैं उसका सबक कोई मुझको पूछे तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि मैं तो एक आप लोग जैसे मुश्किल है इसे भी मुश्किल मैं कोई परमेश्वर तो हूँ मेरी जो ताकत है उस ताकत को मैं सर्व कर लेता सब तो भी वो कहते हैं और ठीक कहते हैं कि इस बारे में हमारे क्या करना चाहिए वो तो बताओ हमारे रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए पहनने के लिए होना चाहिए खाने के लिए होना चाहिए तीनों चीज होनी चाहिए मेरे पास है तो उनके पास क्यों नहीं उन्होंने कोई गुना किया हो मैंने नहीं किया ऐसा तो है नहीं हकीकत तो ऐसी है कि जो शरणार्थी बन गए हैं उन्होंने तो गुना किया ही नहीं है उन्होंने किसी को मारा नहीं है पीटा नहीं है उनको तो मार पीट करके धमका के डरा के उनको भगा दिया है इसी तरह से है तो वो तो बेगुनाह है मेरे भाई है मेरी बहन है उन पर इतना इतनी शक्ति चले और वहाँ ये तो भी आराम से ल ले सके तो उनको कहने का हक है मुझको सुनाने का आपको सुनाने का जिसको सुना सकते हैं उसको कि तुमको तो सब मिलता है और हमको कुछ नहीं ये कहाँ का न्याय है मुझको कबूल करना पड़ेगा की न्याय है।, है तब क्या करना तो मैंने बता दिया है कि कि आप लोग ऐसा न करें कि किसी मकान में जाके बेच जाएं वहाँ हमला करें हमला करना ही है तो हमला करने का भी तरीका मैंने बता दिया है अहिंसक हमला करें करे तो इस घर पर हमला करें उसको तो मैं छोड़ देना चाहूंगा लेकिन मैंने तो सीधी बात बताई है वही तो करो के लोगों को एक तो ये कहना है कि हम जो कुछ भी हमको काम दिया जाएगा और हमसे बन सकता है बन सकते ऐसा नहीं कि हम नाराजगी से करें लेकिन हमारा आंग नहीं चल सकता है तो क्या करें एक आदमी को लिखने का दो लिख नहीं सकता है तो क्या करेगा लेकिन एक आदमी को कुल्हाड़ी दो और पिछले कुल्हाड़ी चलाए तो कुछ तो मैं चलाता नहीं हूँ मैंने तो कलम चलाई है तो कलम चला दूंगा तो वो तो मैं नहीं सकता हूँ तो इस तरह से काम उनको देना और काम उनको करना है और जो मकान जिस जगह पे मिल गए वहां रहना है तंबू में तो मैं तो कहूँगा की तम्बू में भी रह सकते हैं तंबू में नहीं तो बचे घास पूछ के जो कुछ भी मकान मिलके लेकिन मकान कुछ तो रहने का होना तो चाहिए ऊपर छप्पर छत होनी चाहिए नीचे रह सके ऐसा और बिछाना करने के लिए कुछ होना चाहिए चार पाइप की कोई दरकार नहीं है और वो बिछाना में हम आराम से रह सके तो आपको मैं बताता हूँ और मैं उस पर रहा हूँ कि घास का बिछाना हो सकता है वो वो वो हरा घास की बात नहीं करता सूखा घास अगर है तो सूखा घास पर आदमी आराम से सो सकता है तो उसमें तो कोई खर्च तो नहीं होता है लेकिन उसको जितनी गर्मी हमको मकान में रहते हैं और गदेला रहता है उसमें रुई भरा है उसमें से जितनी मिलती है इतनी गर्मी वो सूखे घास में से मिलती है वो तो मैं तजर्बा की बात करता हूँ तो इसी तरह से तो हम रह सकते हैं और एक को गेला है जिसमें रुई भरा है तो मुझको भी वही चाहिए नहीं में मैं बस ऐसे ही पड़ा रहूंगा तो वो तो नादान है इस बात करना था जो हमको आज मिलता है उसको ईश्वर का अनुग्रह मानकर ले लेना चाहिए इस तरह से अगर हम अपना मान उसको कर दे तो मैं आपको कहता हूँ कि आज तो हमारे पास चंद लाख आदमी पड़े हैं लेकिन करोड़ रहे तो करोड़ के लिए यहाँ काफी जगह पड़ी है सीधी बात यह है कि उनका दिल बिल्कुल सीधा होना चाहिए और उनके दिल में ऐसा ही होना चाहिए कि फोटो करना है लेकिन होता है तो उससे उल्टा वो तो मैंने कह दिया लेकिन अभी तो आप लोगों ने तो देखा है भरा होगा कराची में क्या हो गया कहते थे कि अभी सिंध में तो कुछ होता ही नहीं है और सिंध में तो आराम से लोग रह सकते मैं तो जानता था सिंध में आराम से हिंदू रह नहीं सकते और हिंदू तो छोड़ो लेकिन तू से जो पड़े हैं उनके लिए भी दुश्वारी है लेकिन हिंदू के लिए हिंदू में सिख को भी मान लो हिंदू और सिख वहां रह नहीं सकते ऐसा उसका तो विषय उन्होंने साक्षात्कार करवा लिया कि वहां से तो आई थे और उनको तो तो निकलने के लिए आए थे उस पर हमला हुआ गुरुद्वारा पर हमला हुआ चंद आदमी मर गयी चंद आदमी जख्मी हुए हाल हमारे होते हैं आज सिंध में ठीक है कि हुकूमत है हम तो नाचार बन गए जितनी जल्दी से हम ले सकते हैं इतनी जल्दी से काबू लिया और उन लोगों पर असर डाल दिया लेकिन मैं क्यों उस चीज को लाता हूँ एक तो ये तो है कि इस तरह से होना ही नहीं चाहिए और मैं तो कहूँगा के पाकिस्तान की हुकूमत को हुकूमत को या तो ऐसा होने नहीं देना चाहिए या तो हुकूमत छोड़ देना चाहिए। फिर भले वो बिल्कुल एक एक लोग हो जाए, उसे हमें क्या? अगर लोग ही हमको मिल जाते हैं और वही हलाक करते हैं कि नहीं तुम देने के लिए लाइफ तो लाइसेंस लिख जाए तो जो मैं वहाँ कहता हूँ वो यहाँ भी कहूंगा तो मैं कभी हुकूमत से पास से सुन नहीं सकूँगा की हम क्या करें <coughs> लोग मानते नहीं है तो तो हम तो मजबूर हो जाते हैं मैं कहता हूँ उसमें मजबूरी क्या है लोग नहीं मानते हैं तो हुत मत चलाओ उससे हिंदुस्तान का और भी बिगड़ेगा तो बिगड़ ले दो और बिगड़ेगा तो आज आप किसी न किसी तरह से थोड़ा झाके आओ थोड़ा झाके या मन को भौसला लेना की चलता है वो हमारा काम नहीं चलता है ऐसे में बना नहीं मेरा तजर्बा इससे बिल्कुल उठा है क्या ऐसे हमारे करना ही हाँ हम देखें कि यहाँ तो हमारी गाड़ी चल रही है आज तो यहाँ तक चली कल एक कदम तो जाएगी पीछे नहीं हटेगी तो, तो मैं समझ सकूंगा लेकिन मैं देखता रहूँ कि अभी तो हम गिर रहे हैं और पीछे आखिर में बिल्कुल गिर ही जाएंगे तो मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं जो पाकिस्तान की हुकूमत को कैसा हूँ वो कोई यहाँ की हुकूमत को मैं न कहूँ ऐसा नहीं मेरे तो दोनों के लिए एक ही न्याय पड़ा है तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा की पाकिस्तान की हकक हुकूमत अगर इस तरह से लोगों को मरने देंगे तो उससे बेहतर है कि उस हुत को छोड़ देना चाहिए ऐसा अगर न करें तो उनको भी मर जाना है उस को हमको भी ऐसा न करें, तो हमको भी भी ऐसा मर जाना है। तो दोनों ने एक तरफ से लिया तो सही लेकिन लिया वो गमाने के लिए। इस कारण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और इसमें ये भी भरा है कि हम दीवाने न बने एक तो हमें हम गुस्सा भरा है वो जो दुखी लोग है उसमें गुस्सा रहेगा गुस्सा के आदमी ऐसे नहीं बन सकते हैं वो तो फिर तो कोई बन नहीं गए हैं लेकिन उस गुस्सा को अभी पीना वो हमारे इंसानियत है उस गुस्सा का जवाब गुस्सा से हम दें और बचे पे अच्छा वो इतने सिखों को मार डाले गुरुद्वारा का कब्जा ले लिया तो गुरुद्वारा में बिगाड़ा तो चलो यहाँ आकर हम मस्जिदों का कब्जा ले लेंगे मस्जिदों को ढा देंगे और मुसलमान जितने बड़े हैं उनको मार डालेंगे ये तो कोई तो कोई न्याय नहीं है और ये तो इस तरह से इंतकाम देना का एक दूसरे शुरू कर देना तो हुत पीछे रहती है काम हुकूमत पीछे डूब जाती है और हुकूमत का काम नहीं चलता है बहुत शोर से हम चलाते तो हैं वो सब कर रहे हैं लेकिन आखिर में हमको बिगड़ना है इस कारण मैंने वो जो शरणार्थियों के लिए बात तो आपको सुना दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए सब सहूलियत जितनी इंसान पैदा कर सकती है इतनी होनी चाहिए और नहीं है तो हमारी शर्म की बात है लेकिन साथ साथ में ये कह लूँगा की जो कराची में हो गया है उससे हमारे यहाँ डरना है न हमारे घबराहट में पड़ना है न हमारे गुस्सा करना है उसका नतीजा उसका बदला तो हम ऐसे ले सकते हैं तो हम यहाँ अच्छी तरह से रहें और मुसलमानों को बिल्कुल इंसाफ दें और हम जो यहाँ रहते हैं शरणार्थी आगे हैं वो भी जिस तरह से रहना चाहिए जिस ढंग से सभ्यता से वो रहें तो मुझको यकीन है कि ये जो हमारा दर्द आज पैदा हो गया है वह सारे मिटने वाले है बाकी तो कम